श्री श्री चैतन्य चेतावली श्रीमती विष्णु प्रिया देवी गौर गौरशक्ति महामया नवदीप निवासि विष्णु प्रियाम प्रिया ताम देवी प्रणतस्म्य हम नवदीप में निवास करने वाली श्री देव की शक्ति महामाया स्वरूपणी सती साध्वी श्री विष्णु प्रिया देवी को मैं प्रणाम करता हूँ यह विश्व महामाया शक्ति के ही अवलंबन से अवस्थित है शक्तिहीन संसार की कल्पना ही नहीं हो सकती सर्वशक्तिमान शिव भी शक्ति के बिना स्व बने पड़े रहते हैं जब उनके अचेतन स्व में शक्ति देवी का संचार होता है तभी वे स्व से शिव बन जाते हैं शक्ति प्रक्ष रहती है और शक्तिमान प्रकट होकर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है यथार्थ में तो उस शक्ति की ही साधना कठोर है वनवासी वीतरागी, विरक्त तपस्वियों की अपेक्षा छिपकर साधना करने वाली सती साध्वी शक्ति शक्तिरूपणी देवी की तपस्या को मैं अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ हृदय पर हाथ रखकर उस स्थिति की तपश्चर्या की कल्पना तो कीजिए जो संसार में रहकर भी संसार से एकदम पृथक रहती है उसका संपूर्ण संसार पति की मनोहर मूर्ति में ही सन्निहित हो जाता है उसके सभी इंद्रियों के व्यापार चित्त और मन की क्रियाएं एकमात्र पति के ही लिए होती है पति के रूप का चिंतन ही उनके मन का आहार बन जाता है आह कितनी ऊँची स्थिति होती होगी क्या कोई शरीर को सुखा कर ही अपने को कृतकृत्य समझने वाला तपस्वी इस भयंकर तपस्या का अनुमान लगा सकता है भगवान बुद्धदेव के राज्य त्याग की सभी प्रशंसा करते हैं किंतु साध्वी गोपा का कोई नाम भी नहीं जानता जो अपने पाँच वर्ष के पुत्र राहुल को सन्यासी बनाकर स्वयं भी राजमहल परित्याग करके अपने पति भगवान बुद्धदेव के साथ भिक्षुणी वेश में द्वार द्वार भिक्षा मांगती रही रामकृष्ण देव के वैराग्य की बात सभी पर विदित है, किंतु उस भोली बाला देवी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, जो पांच वर्ष की अबोध बालिका की दशा में अपने पितृग्रह को परित्याग करके अपने पगले पति के घर में आकर रहने लगी परमहंस देव ने जब प्रेम के पागलपन में सन्यास लिया था तब वह जगन माता तब वह जगन माता थी अपने पति के पागलपन की बातें सुनकर वह लोकलाज की कुछ भी परवाह न करके अपने सन्यासी स्वामी के साथ रहने लगी कल्पना तो कीजिए युवावस्था रूप लावणयुक्त परम रूपवान पुरुष की सेवा शोभी एकांत में और वह भी पाद सेवा का गुरुतर कार्य परम आश्चर्य की बात तो यह है कि वह पुरुष भी परम पुरुष नहीं अपना सगा स्वामी ही है जिस पर भी किसी प्रकार का विकार मन में न आना कामाष्ट गुण स्मृत स्त्रियों में पुरुषों के अपेक्षा आठ गुना कामोद्वेग बताया जाता है कहने वाले वे कवि कल्पना करें कि क्या ऐसी घोर तपस्या पंचाग्नि तापने और शीत में सैकड़ों वर्षों तक जल में खड़े रहने वाली तपस्या से कुछ कम है अहा ऐसी सती साथ भी देवियों के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं महाप्रभु के त्याग वैराग्य का वृत्तांत तो पाठक पिछले प्रकरणों में पढ़ ही चुके हैं किंतु उनसे भी बढ़कर त्याग और वैराग्य श्रीमती विष्णुप्रिया जी का था प्रभु का साधन सभी भक्तों के समक्ष में हुआ इससे भक्तों के द्वारा वह संसार को विदित हो गया परंतु श्री विष्णु प्रिया जी की साधना घर के भीतर एक गहरे कोने में नर नारियों की दृष्टि से एकदम अलग हुई इसलिए वह इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकी उनकी साधना का जो भी कुछ थोड़ा बहुत समाचार मिलता है उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कठोरता कर सकता है अबला कहीं जाने वाली नारी जाति के द्वारा क्या इतनी तीव्रतम तपस्या संभव हो सकती है किंतु इसमें अविश्वास की तो कोई बात ही नहीं अद्वैताचार्य जी के प्रिय शिष्य ईशान नागर ने प्रत्यक्ष देखकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अद्वैत प्रकाश में इसका उल्लेख किया है उस कठोरता की कथा को सुनकर तो कठोरता का भी हृदय फटने लगेगा बड़ी ही करुण कहानी है महाप्रभु सन्यास लेकर गृह त्यागी वैरागी बन गए उससे उस, उस पति प्राणा प्रिया जी को कितना अधिक क्लेश हुआ होगा यह विषय अवर्णनीय है मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है एक बार वृंदा बन जाते समय केवल विष्णु प्रिया जी की ही तीब्र विरह वेदना को शांत करने के निमित्त क्षण भर के लिए प्रभु अपने पुराने घर पर पधारे थे उस समय विष्णु प्रिया जी ने अपने सन्यासी पति के पाद पद्मों में प्रणत होकर उनसे जीवनालंबन के लिए किसी चिन्ह की याचना की थी दया में प्रभु ने अपने पाद पद्मों की पुनीत पादिकाएं उसी समय प्रिया जी को प्रदान की थी और उन्हीं के द्वारा जीवन धारण करते रहने का उपदेश किया था पति की पादुकाओं को पाकर पति पर प्रिया जी को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई और उन्हीं के अपने जीवन का सहारा बनाकर वे अपने इस पांच भौतिक शरीर को ठिकाए रही उनका मन सदा नीलाचल के एक निवृत्त के स्थान में किन्हीं अरुण रंग वाले दो चरणों के बीच में भ्रमण करता रहता शरीर यहाँ नवद्वीप में रहता उसके द्वारा वे अपने वृद्धा सास की सदा सेवा करती रहती सची माता के जीवन का एकमात्र अवलंबन अपने प्यारी पुत्र वधू का कमल के समान म्लान मुख की था माता उस म्लान मुख को विकसित और प्रफुल्लित करने के लिए भाती-भाती की चेष्टाएं करती पुत्रवधु के सुवर्ण के समान शरीर को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाती प्रभु के भेजे हुए जगन्नाथ जी के बहुत ही मूल्यवान पट वस्त्र को वे उन्हें पहनाती तथा और भी विविध प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करती किंतु तो विष्णुप्रिया की प्रसन्नता तो पुरी के गंभीरा मंदिर के किसी कोने में थिरक रही है वह नवद्वीप में कैसे आ जाए शरीर तो उसके एक ही हैं इसीलिए इन वस्त्राभूषणों से विष्णु प्रिया जी को अणुमात्र भी प्रसन्नता न होती वे अपने वृद्धा सास की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहती थी प्रभु के प्रेषित प्रसादी पट वस्त्र का अपमान ना हो इस भय से उसे मूल्यवान वस्त्र को भी धारण कर लेती और आभूषणों को भी पहन लेती किंतु उन्हें पहनकर वे बाहर नहीं जाती थी प्रभु का पुराना भृत्य ईशान अभी तक प्रभु के घर पर ही था सची माता उसे पुत्र की भांति प्यार करती वही प्रियाजी तथा माताजी की सभी प्रकार की सेवा करता था ईशान बहुत वृद्ध हो गया था इसीलिए प्रभु ने वंशीवदन नामक एक ब्राह्मण को माता की सेवा के निमित्त और भेज दिया था ये दोनों ही तन मन से माता तथा प्रिया जी की सभी सेवा करते थे प्रिया जी के पास कांचना नाम की एक उनकी सेविका सखी थी वह सदा प्रिया जी के साथ ही रहती और उनकी हर प्रकार की सेवा करती दामोदर पंडित भी नवद्वीप में ही रहकर माता की देखरेख करते रहते और बीच बीच में पुरी जाकर माता जी तथा प्रिया जी का सभी संवाद सुना आते विष्णु प्रिया जी उन दिनों घोर त्याग में जीवन बिताती थी दामोदर पंडित के द्वारा प्रभु जब उनके घोर वैराग्य और कठिन तपश्चर्या के समाचार सुनते तब वे मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होते विष्णुप्रिया जी का एकमात्र अवलंबन वे प्रभु की पुनीत पादिकाएं ही थी अपने पूजा गृह में वे एक उच्चासन पादुकाओं को पधराए हुए थी और नित्य प्रति धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा किया करती थी वे निरंतर हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इसी महामंत्र को जपती रहती उन्होंने अपना आहार बहुत ही कम कर दिया था किंतु शचि माता के आग्रह से वे कभी कभी कुछ अधिक भोजन कर लेती थी पुत्र शोक से जर्जरित हुई वृद्धा माता का हृदय फट गया था पुत्र के दिव्योन्मादकारी अवस्था सुनकर तो उसके घायल हृदय में मानो किसी ने विष से बुझे हुए प्राण वाण ही बेध दिए हों एक दिन माता ने अधीर होकर भक्तों से कहा निमाई के विरह दुख की ज्वाला अब मेरे अंतकरण को तीव्रता के साथ जला रही है अब मेरा यह पार्थिव शरीर टिक न सकेगा इसलिए तुम मुझे भगवती भागीरथी के तट पर ले चलो भक्तों ने जगन माता की आज्ञा का पालन किया और वे स्वयं अपने कंधों पर पालकी रखकर माता को गंगा किनारे ले गए पीछे से पालकी पर चढ़कर कर विष्णु प्रिया जी भी वहां पहुंच गई पुत्र शोक से तड़फड़ाती हुई माता ने अपनी प्यारी पुत्र वधू को अपने पास बुलाया उसके हाथ को अपने हाथ से धीरे धीरे पकड़कर माता ने कष्ट के साथ पुत्र वधू का माथा चूमा और उसे कुछ उपदेश करके इस नश्वर शरीर को त्याग दिया शची माता के वैकुंठ गमन से सभी भक्तों को अपार दुख हुआ साँस की क्रिया कराकर पियाजी घर लौटी तब वे नितांत अकेली रह गई थी ईशान माता से पहले ही परलोकवासी बन चुका था उसे अपनी स्नेहमयी माता का यह हृदय विदारक दृश्य अपनी आँखों से नहीं देखना पड़ा घर में वंशीवदन था और दामोदर पंडित भी गृह के कार्यों की देखरेख करते थे विष्णुप्रिया जी का वैराग्य और भी अधिक बढ़ गया अब वे दिन रात अपने प्राणनाथ के विरह में तड़पती रहती थी अभी तक माता के वियोग का दुख कम नहीं हुआ था कि प्रियाजी को यह हृदय विदारक समाचार मिला कि श्री गौर अपनी लीला को संवरण करके अपने नित्य धाम को चले गए इस दूसरे समाचार को सुनकर तपस्विनी विष्णु प्रिया जी कटे हुए केले के वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ी उन्होंने अन्न जल का एकदम परित्याग कर दिया स्वामिनी भक्त वंशीवदन ऐसी दशा में कैसे अन्नग्रहण करता वह प्रिया जी का मंत्र शिष्य भी था इसलिए उसने भी अपने मुंह में अन्न का दाना नहीं दिया भक्तों ने आकर भांतिभा की विनती की किंतु प्रिया जी ने अन्न जल ग्रहण करना स्वीकार ही नहीं किया जब सपने में आकर प्रत्यक्ष श्री देव ने उनसे अभी कुछ दिन और शरीर धारण करने की आज्ञा दी तब उन्होंने थोड़ा अन्न ग्रहण किया एक दिन प्रिया जी भीतर शयन कर रही थी वंशीवदन बाहर बरामदे में सो रहा था उसी समय स्वप्न में उन्होंने देखा मानो प्रत्यक्ष श्री गौरांग आकर कह रहे हैं जिसे जिस नीम के नीचे मैंने माता के स्तन का पान किया था उसी के नीचे मेरे काष्ठ की मूर्ति स्थापित करो मैं उसी में आकर रहूँगा विष्णु प्रिया जी उसी समय चौक कर उठ बैठी प्रातःकाल होने को था वंशीवदन भी जाग गया और उसने भी उसी क्षण ठीक यही स्वप्न देखा था जब दोनों ने परस्पर एक दूसरे को स्वप्न की बात सुनाई तब तो शीघ्र ही में मूर्ति की स्थापना का आयोजन होने लगा वंशीवदन ने उसी नीम की एक सुंदर लकड़ी काट कर बढ़ई से एक बहुत ही सुंदर श्री गौरांग की मूर्ति बनवाई पंद्रह दिन में मूर्ति बनकर तैयार हो गई वंशी बदन ने लोहे की सलाकों से उस पर अपना नाम खोदा जब वस्त्राभूषण पहनाकर श्री गौरांग विग्रह को सिंहासन पर पधराया गया तब सभी को उसमें प्रत्यक्ष श्री गौरांग के दर्शन होने लगे वंशी बदन ने दूर दूर से भक्तों को बुलाकर खूब धूमधाम से उस मूर्ति की प्रतिष्ठा की और एक बड़ा भारी भंडारा किया देवी विष्णुप्रिया जी ने श्री विग्रह के नित्य नैमित्तिक पूजा के निमित्त अपने भाई तथा तो भाई के पुत्र यादव नंदन को मंदिर में नियुक्त किया श्री विष्णुप्रिया जी नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने के निमित्त जाया करती थी और वंशीवदन भी उस मनोहर मूर्ति के दर्शनों से परम प्रसन्न होता था वह मूर्ति अब तक श्री नवद्वीप में विराजमान है और उसके गोस्वामी पुजारी उन्हीं श्री यादव नंदनाचार्य के वंशजों में से होते हैं आजकल वे सभी श्रीमान और धन संपन्न हैं। भक्तों में वे महाप्रभु के श्यालक वंश गोस्वामी बोले जाते हैं कुछ काल के अन्तर भदन भी इस असार संसार को परित्याग करके परलोकवासी बन गए अब प्रिया जी की सभी सेवा का भार वृद्ध दामोदर पंडित के ही ऊपर पड़ा अपने प्रिय शिष्य के वियोग से प्रिया जी को अत्यधिक क्लेश हुआ और अब उन्होंने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया पहले अंधेरे में कांचना के साथ गंगा स्नान करने के निमित्त घाट पर चली जाती थी अब घर में ही गंगा जल मंगा कर स्नान करने लगी कोई भी पुरुष उनके दर्शन नहीं कर सकता था उन्होंने वैसे तो पर पुरुष से जीवन भर में कभी बातें नहीं की किंतु अब उन्होंने भक्तों को भी दर्शन देना बंद कर दिया शाम के समय पर्दे की आड़ में से भक्तों को उनके चरणों के दर्शन होते थे उन अरुण रंग के कोमल चरण कमलों के दर्शन से ही भक्त अपने को कृतकृत्य समझते श्रीमद अद्वैताचार्य की अभी तक श्रीमद अद्वैताचार्य जी अभी तक जीवित थे वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर बहुत ही अधिक जर्जरित हो गया था उन्होंने जब प्रिया जी के ऐसे कठोर तप की बात सुनी तब तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य ईशान नागर को प्रिया जी का समाचार लेने के निमित्त नवद्वीप भेजा शांतिपुर से नागर महाशय आए यहाँ दामोदर पंडित और श्रीवास पंडित से मिलकर उन्होंने जगन माता श्री विष्णु प्रिया जी के दर्शनों की इच्छा प्रकट की दामोदर पंडित ईशान नगर को नगर को प्रिया जी के अंतपुर में ले गए और वे प्रिया जी के चरण कमलों के दर्शनों से खितार्थ हुए उन दिनों प्रिया जी का तप अलौकिक हो रहा था वे सदा पूजा मंदिर में ही बैठी रहती एक पात्र में चावल भरकर सामने रख लेती और दूसरे पात्र को खाली ही रखती प्रातःकाल स्नान करके वे महामंत्र का जप करने बैठती एक बार हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे यह सोलह नामों वाला मंत्र कह लिया और एक चावल उस खाली पात्र में डाल दिया इस प्रकार तीसरे पहर तक वे निरंतर जप करती रहती जबकि संख्या के साथ डाले हुए उतने ही चावलों को तीसरे पहर बनाती उनमें न तो नमक डालती और न दाल बनाती बस उन्हीं में से थोड़े से चावल भोल भोग लगा कर प्रसाद रूप में स्वयं पा लेती और शेष थोड़े से भक्तों को प्रसाद बांटने के निमित्त थाली में छोड़ देती जिसे कांचना भक्तों में बांट देती पाठक अनुमान तो लगावें बत्तीस अक्षर वाले इस मंत्र को जपने से कितने चावल तीसरे पहर तक होते होंगे उन्हें ही बिना दाल साग के पाना और प्रसाद के लिए शेष भी छोड़ देना अल्पहार की यहाँ हद हो जाती है ईशान नागर ने अपने चैतन्य प्रकाश नामक ग्रंथ में स्वयं वर्णन किया है प्रिया माता सचि देवीर अंतर ध्याने भक्त द्वारे द्वार रुद्ध कैलाश स्वेच्छा क्रमें तार आज्ञा बिना ताने निषेध दर्शने अत्यंत कठोर व्रत करिला धारणे प्रत्युष्ते स्नान करी कृतान्धिक हैया हरिनाम करी किछु तंडुल लइया नाम प्रति एक तंडुल मित पात्रे राखाय हेन मते तृतीय प्रहर नाम लय जपानते से संख्यार तंडुल मात्र लैया जतने पाक करे मुख वस्त्रे ते बांधिया अलवण अनुपकरण अन्न लैया महाप्रभुर भोग लगाए काकुति करिया विविध विलाप करी दिया आचमनी मुष्टिक प्रसाद मात्र भूंजेन आपनी अवशेषे प्रसादान बिलाय भक्ति रे ए छन कठोर व्रत के करते पारे अर्थात सचि माता के अंतर्धान हो जाने के अनंतर श्री विष्णु प्रिया देवी भक्तों के द्वारा अपने घर के केवाड़ बंद करा लेती थी द्वार खुलवाने न खुलवाने का अधिकार उन्होंने स्वयं ही अपने अधीन कर रखा था उनके आज्ञा के बिना कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता था उन्होंने अत्यंत ही कठोर व्रत धारण कर रखा था प्रातःकाल नित्य कर्मों से निमृत्त होकर वे हरिनाम जप करने के निमित्त कुछ चावल अपने सम्मुख रख लेती थी और प्रति मंत्र पर एक एक चावल मिट्टी के पात्र में डालती जाती थी इस प्रकार वे तीसरे पहर तक जप करती थी फिर तीसरे पहर यत्न यत्नपूर्वक वस्त्र से मुख को बांधकर उन चावलों का पाक करती थी बिना नमक और बिना दाल साग के उन चावलों का महाप्रभु को भोग लगाती थी भांति भांति-भांति के स्नेह वचन कहती स्तुति प्रार्थना करके विविध भात के विलाप करती अंत में आचमनी देकर भोग उतारती और उसी में से एक मुट्ठी भर चावल प्रसाद समझकर कर पा शेष बचा हुआ प्रसाद भक्तों में वितरित कर दिया जाता था इस प्रकार का कठोर व्रत कौन कर सकेगा सचमुच कोई भी इस व्रत को नहीं कर सकता श्री गौरांग की अर्धांगनी सचमुच तुम्हारा यह व्रत तुम जैसी तपस्विनी की प्रणयनी के ही अनुरूप है माता तुम्हारे ही तप से तो गौर भक्त तप और व्रत का कठोर नियम सीखे हैं हमारी माताएं तुम्हें अपना आदर्श बना ले तो यह अशांतिपूर्ण संसार स्वर्ग से भी बढ़कर सुखकर और आनंदप्रद बन जाए श्री ईशान नागर ने प्रिया जी का सभी वृत्तांत अपने प्रभु अद्वैताचार्य से जाकर कहा आचार्य ने सुनकर कुछ अन्य मनस्क भाव से कहा अच्छा जैसी श्री कृष्ण की इच्छा अवधूत नित्यानंद भी जाह्नवी और वसुमती नाम की अपनी दोनों गृहणियों को छोड़कर परलोकवासी बन चुके थे वसुमती की गोद में वीरचंद्र नामक एक पुत्र था जाह्नवी की गोद खाली थी जाह्नवी देवी पढ़ी लिखी और देशकाल को समझने वाली थी पति के पश्चात वे ही भक्तों को मंत्र दीक्षा देती थी उनका आज तक कभी श्री विष्णुप्रिया जी से साक्षात्कार नहीं हुआ था अपने पति अवधूत नित्यानंद द्वारा वे विष्णुप्रिया जी के गुणों को सुनती रहती थी अब जब उन दोनों ने विष्णु प्रिया जी के ऐसे कठोर तप की बात सुनी तब तो श्री विष्णुप्रिया जी के दर्शनों की उनकी इच्छा प्रबल होगी वे दोनों शांतिपुर से श्री अद्वैताचार्य के घर आई और वहां से अद्वैताचार्य की गृहिणी श्री सीता देवी को सांस लेकर विष्णुप्रिया जी के दर्शनों को चली नवद्वीप में वे वंशीवदन के घर आकर उतरी इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि वंशीवदन इस अथार संसार को सदा के लिए त्याग गए थे उनके चैतन्यदास और निताईदास ये दो पुत्र थे बड़े पुत्र के उन दिनों एक पुत्र हुआ था जिसका नाम घरवालों ने रामचंद्र रखा था आगे चलकर ये ही रमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुए इनमें वंशीवदन का अंश माना जाता है विष्णुप्रिया जी ने अवधूत की पत्नियों के आगमन का समाचार सुना उन्होंने उन बेचारियों को पहले कभी नहीं देखा था हाँ वे सुना करती थी कि अवधूत अब गृहस्थी बनकर रहते हैं प्रिया जी बाहर तो निकलती ही नहीं, नहीं थी किंतु जब उन्होंने अवधूत की गृहणियों का और श्री सीता देवी का समाचार सुना तब तो अपने प्रिय शिष्य वंशीवदन के घर जाने में कोई आपत्ति न समझी वंशीवदन उनके पुत्र के समान था वंशीवदन का पुत्र चैतन्यदास भी प्रिया जी के चरणों में अत्यधिक भक्ति रखता था उसके घर को कृतार्थ करने और उसके पुत्र रामचंद्र को देखने तथा सीता देवी आदि से मिलने के निमित्त प्रियाजी चैतन्यदास के घर पधारी चैतन्यदास का घर प्रियाजी के घर के अत्यंत ही समीप था प्रियाजी के पधारने से परिवार के सभी लोगों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा नित्यानंद जी की गृहिणी जाह्नवी देवी ने उठकर विष्णु प्रिया का स्वागत किया दोनों ही महापुरुषों की अर्थाग्नि सगी दो बहनों के समान परस्पर हृदय से हृदय मिलाकर मिली तब जाह्नवी देवी एकांत में प्रिया जी को लेकर उनसे स्नेह की बातें करने लगी जाह्नवी ने स्नेह से प्रिया जी के कोमल कर को अपने हाथ में लेते हुए कहा बहन तुम इतना कठोर तब क्यों कर रही हो इस शरीर को सुखाने से क्या लाभ इसी शरीर से तो तुम हरी नाम ले सकती हो बहन तुम्हारी ऐसी दयनीय दशा देखकर मेरी छाती फटी जाती है मेरे पति महाप्रभु की आज्ञा से अवधूत वेश छोड़कर गृहस्थी बन गए उन्हें इतनी कठोरता अभीष्ट नहीं थी मेरे पति मुझसे अंतिम समय में कह गए थे शरीर को कष्ट देना ठीक नहीं है बहुत कठोरता काम की नहीं होती धीरे धीरे आँखों में आंसू भर प्रिया जी ने कहा बहन तो अपने पति के आज्ञा का पालन करो मेरे पति तो भिक्षुक बनकर भिक्षा पर निर्वाह करके स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहकर घोर तपस्वी की तरह जीवन भर रहे उन्होंने अपने शरीर को कभी सुख नहीं पहुंचाया मैं तो जितना बन सकेगा शरीर को सुखाऊंगी इतना कहते कहते प्रिया जी रुदन करने लगी इसके अनंतर उन्होंने जाकर सीता देवी के पैर छुए सीता माता ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा तुम गौरांग की गृहिणी हो जगन हो तुम मेरे पैर मत छुओ विष्णु प्रिया जी अधीर होकर वृद्धा सीता माता की गोद में लुढ़क गए। सीता माता ने उनके सिर को गोदी में रखते हुए कहा इस कमल वदन को देखकर ही मैं गौरांग के दुख को भूल जाती हूँ विष्णुप्रिय तुम इतनी कठोरता मत करो मेरे बृद्ध तुम्हारे इस कठोर व्रत से सदा खिन्न से रहते हैं विष्णु जी के दोनों कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों से निरंतर अश्रु निकल रहे थे सीता माता उन्हें अपने अंचल से पोछ देती और उसी क्षण वे फिर भर जाते सीता देवी के वस्त्र भींग गए किंतु विष्णु जी के नेत्रों का जल न रुका रोते रोते उन्होंने सबसे विदा ली जान्हवी देवी ने पूछा बहन अब कब भेंट होगी अपने आंसुओं के अपने आंसुओं से जान्हवी देवी के वक्षस्थल को भिंगोती हुई विष्णु प्रिया जी ने कहा अब मिलना क्या जब देव की इच्छा होगी इतना कहते कहते प्रिया जी ने रोते रोले जान्हवी देवी का और वसुमती देवी का आलिंगन किया सीता माता के पैर छुए और वे घर को चली आए अब विष्णु जी का वियोग दिनों दिन अधिकाधिक बढ़ने लगा अब वे दिन रात रोती ही रहती थी कांचना उन्हें श्री चैतन्य लीलाएँ सुना सुनाकर कर सांत्वना प्रदान करती रहती किंतु विष्णु जी का हृदय अपने पति के पास पतिलोक में जाने के लिए तड़प रहा था इसलिए रात दिन उनके नेत्रों से अस्त्रधारा ही प्रवाहित होती रहती फाल्गुनी पूर्णिमा थी चैतन्य देव के जन्म का दिवस था विष्णुप्रिया जी की अधीरता आज अन्य दिनों की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गई थी वे पगली की तरह हा प्रणाथ हृदय रमन हा जीवन सर्वस्व कर लंबी लंबी साँसें छोड़ती थी कांचना उनकी ऐसी दशा देखकर चैतन्य चरित्र सुना सुनाकर कर सांत्वना देने लगी किंतु आज वे शांत होती ही नहीं थी थोड़ी देर के पश्चात उन्होंने कहा कांचने तो यादव को तो बुला ला आज मैं उनकी मूर्ति के भीतर से दर्शन करना चाहती हूँ कांचना ने उसी समय आज्ञा का पालन किया वह जल्दी से यादव आचार्य गोस्वामी को बुला लाई आचार्य ने मंदिर के कपाट खोले लंबी लंबी सांस लेते ही वस्त्र से शरीर ढककर वैष्णुप्रिया देवी जी ने मंदिर में प्रवेश किया और थोड़ी देर एकांत में रहने की इच्छा से किड़ बंद करा दिए यादव यादवाचार्य ने किवाड़ बंद कर दिए कांचना द्वार पर खड़ी रही जब बहुत देर हो गई तब कांचना ने व्यग्रता के साथ आचार्य से किवाड़ खोलने को कहा आचार्य ने डरते डरते किवाड़ खोले बस अब वहाँ क्या था श्री विष्णु प्रिया जी तो अपने पति के साथ एकीभूत हो गई उसके पश्चात फिर किसी को श्री विष्णु प्रिया जी के इस भौतिक शरीर के दर्शन नहीं हुए मंदिर को शून्य देख कर कांचना चितकार मारकर बेहोश होकर गिर पड़ी सभी भक्त हाहाकार करने लगे हा गौर हा विष्णुप्रिय की करुण भरी धनी से दिशा विदिशाएं भर गई भक्तों के करुण करुणकंदन से आकाश मंडल गूंजने लगा